ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं बाल कहानियों के पिटारे में ऐसी पंचतंत्र की प्रेरक कहानिया आज की कहानी का शीर्षक है एकता का बल एक समय की बात है कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था गलती से वह दल भटककर कर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था कबूतरों का सरदार चिंतित था कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती चली जा रही थी शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था बहुत समय तक उड़ने के बाद वह सूखा ग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया नीचे हरियाली नजर आने लगी, तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा हुआ नजर आया चाचा नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है हम सबका पेट भर जाएगा सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा हुआ दाना चुनने का आदेश दिया सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा वास्तव में वह वा दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहड़ी ने बिखेर कर रखा था ऊपर पेड़ पर तना था उसका जाल जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा जाल उन पर आ गिरा सारे कबूतर उस जाल में फंस गए कबूतरों के सरदार ने अपना माथा पीट लिया ओ, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था भूख से मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब है लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुप गयी थे एक कबूतर तो रोने लगा <laughs> अब तो हम सब मारे जाएंगे बाकी कबूतर तो, तो हिम्मत हार, हार बैठे थे लेकिन सरदार गहरी सोच में डूबा था एकाएक एक उसने, उसने कहा, कहा। सुनो, सुनो, सुनो जाल, जाल मजबूत, मजबूत है, है ये ठीक है।, है पर इसमें इतनी भी शक्ति, शक्ति नहीं है कि एकता की शक्ति को हरा सके हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुँह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर तो फर्थर फड़फड़ाया चाचा तुछा। साफ, तुछा। साफ साफ बताओ चाचा साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो जाल ने हमें, हमें तोड़ रखा है हम शक्ति जोड़े तो जोड़े कैसे सरदार बोला तुम सब चोट से जाल को पकड़ो फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगाकर उड़ जाना। सभी ने ऐसा ही किया, तभी जाल बिछाने वाला पहलिया आता नजर आया जाल में कबूतर को फंसा दे उसकी आंखें खुशी से चमक उठी हाथ में पकड़ा डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और जाल की तरफ दौड़ पड़ा बहलिया जाल से कुछ ही दूरी पर था कि कबूतरों का सरदार बोला फुर सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े और फिर जाल हवा में ऊपर उठा सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर कर बहलिया अवाक रह गया कुछ संभला तो जाल के पीछे पीछे दौड़ने लगा कबूतर सरदार ने बहलिये को नीचे जाल के पीछे दौड़ता पाया तो उसका इरादा समझ गया सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव नहीं है पर सरदार के पास इसका उपाय था निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया पहाड़ी पर पहुँचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतर गए सरदार ने मित्र चूहे को आवाज लगाई और संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए, के लिए कहा कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया सरदार ने अपने मित्र चूही को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है की एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक एकता का बल वाचक स्वर भारती परिमिमरी